संक्षिप्त महाभारत की रक्षा तथा वृद्धि के उपाय और प्रजा से रक्षा और वृद्धि विष्णु जी ने कहा युद्धिर एक गांव का दस गांवों का बीस गांव का सौ गांव का तथा हजार गांवों का एक एक अधिपति बनाना चाहिए गाँव के स्वामी का यह कर्तव्य हो कि वह गांव वालों के मामलों का तथा उस गांव में जो अपराध होते हैं उन सब का पता लगावे और उनकी पूरी रिपोर्ट दस गाँव के मालिक के पास भेजे इसी तरह दस गांव वाला बीस गांव वालों के पास बीस गांव वालों का सौ गांव वालों के पास तथा सौ गांव वालों वाला हजार गांव वाले अधिकारी के पास अपने गाँव की रिपोर्ट भेजा करे फिर हजार गाँवों का मालिक स्वयं राजा के यहाँ जाकर अपने पास आई हुई रिपोर्ट पेश करे गांव में जो उपज हो वह गांव के मालिकों के ही अधिकार में रहनी चाहिए वे लोग वेतन के रूप में उसमें से नियत अंश का उपभोग कर सकते हैं अपनी आमदनी से वे दस गांव के अधिपतियों को कर दिया करें। दस गांव के अधिकारियों को बीस गांव के मालिकों के लिए कर देना चाहिए वे लोग उसी से अपना भरण पोषण करे जो सौ गाँव वाला मालिक हो उसके खर्च के लिए एक गाँव की आमदनी देनी चाहिए वह गांव बहुत बड़ी बस्ती वाला और संपन्न होना चाहिए तथा उसका इंतजाम कई मालिकों की में रहना चाहिए यदि सिर्फ उसी के के अधीन कर दिया जाए तो द्वारा प्रजा सताए जाने का भय है इसी तरह एक हजार गाँव के मालिक के लिए एक कस्बे की आमदनी देनी चाहिए इन मालिकों के जिम्मे युद्ध संबंधी तथा गाँव के प्रबंध संबंधी जो कार्य सौंपे गए हों उनकी निगरानी के लिए एक मंत्री गवर्नर नियुक्त करना चाहिए जो धर्म को जानने वाला और आलस्य रहित हो अथवा प्रत्येक बड़े बड़े नगर जिले में एक एक अध्यक्ष कलेक्टर नियुक्त करना चाहिए जो वहाँ कामों की देखभाल करे और उनके लिए कोई अच्छी व्यवस्था सोचे वह अपने अपने मंडल के सभी ग्रामाध्यक्षों के यहाँ जा जाकर उनके कार्यो की जांच पड़ताल करता रहे प्रत्येक नगराध्यक्ष के पास गुप्तचर होना चाहिए जो प्रजा के साथ होने वाले ग्रामाध्यक्षों के बर्तावों की सूचना दिया करे खुफिया जांच से जो लोग प्रजा को चूसने वाले पापी दूसरों के धन हड़पने वाले और सठ प्रतीत हों, ऐसे अधिकारियों से वह प्रजा की रक्षा करे राजा को माल की खरीद बिक्री रास्ते की दूरी उसके मांगने का खर्च बर्च और उसकी लागत तथा बचत का विचार करके ही व्यापारियों पर टैक्स लगाना चाहिए इसी तरह माल की तैयारी उसकी खपत तथा कारीगरी की मध्यम उत्तम आदि श्रेणियों का विचार रखते हुए शिल्प एवं पर कर लगाना चाहिए इतना अधिक टैक्स लगावे कि देने वाले को विशेष कष्ट हो, उनका काम और मुनाफा देखकर ही सब कुछ करे अधिक लोभ के कारण अपने आधारभूत राज्य तथा प्रजाओं के जीवनभूत भूत आदि को चौपट न कर डाले तृष्णा को रोक प्रजा का प्रेम प्राप्त करे क्योंकि अधिक चूसने वाले राजा से सारी प्रजा द्वेष करने लगती है ऐसी दशा में उसका कल्याण कैसे हो सकता है, है लाभ उठावे जैसे बछड़ा अधिक काल तक पूरा दूध पीकर बलवान होने के बाद ही भारी भार उठाने में समर्थ होता है और गौ को अधिक दूह लेने से दूध न मिलने के कारण जब वह कमजोर हो जाता है तो काम नहीं दे पाता इसी प्रकार राज्य का भी अधिक दोहन करने से उसकी प्रजा दरिद्र हो जाती है फिर उससे कोई बड़ा काम नहीं हो सकता जो राजा अपने राष्ट्र पर अनुग्रह करके उसकी रक्षा करता है और उसकी उचित आमदनी से अपनी जीविका चलाता है उसे बहुत लाभ होता है अपने यहाँ तैयार हुए माल को बेचने के लिए बाहर भेजने से जो आय होती है उसे निर्यात कहते हैं राजा को विपत्ति, विपत्ति के समय काम आने के लिए अपने देश में निर्यात का धन बढ़ाना चाहिए और अपने राष्ट्र को घर में रखा हुआ खजाना समझना चाहिए जब कोई संकट आवे और उस समय धन की आवश्यकता हो तो देश की प्रजा को राष्ट्र पर आने वाले भय का ज्ञान कराना चाहिए उससे कहना चाहिए सज्जनों अपने देश पर बहुत बड़ी आपत्ति आपूर्ति है शत्रुओं के आक्रमण का भारी खतरा है मेरे दुश्मन बहुत से लुटेरों को सांस लेकर इस देश को संकट में डालना चाहता है इस घोर आपत्ति और दारुण भय के समय मैं आप लोगों की रक्षा के लिए धन चाहता हूँ जब संकट चल जाएगा उस समय आपका सारा धन वापस कर दूंगा यदि शत्रु आ गए तो आपका सारा धन जबरदस्ती लूट ले जाएंगे और फिर वापस नहीं देंगे इसके सिवा उनके आने से आपके बाल बच्चों की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है बाल बच्चों की ही रक्षा के लिए धन का संग्रह किया जाता है यदि मुझे आपकी सहायता प्राप्त हुई तो मैं इन सब की रक्षा करके आपको आनंदित करूंगा। अपने शक्ति भर राष्ट्र को और आप लोगों को कष्ट न होने दूंगा जैसे बलवान बैल समय पड़ने पर भारी बोझ उठाता है उसी प्रकार इस विपत्ति के समय आप लोगों को भी कुछ भार सहना ही चाहिए समय की गति विधि को जानने वाले राजा को इसी प्रकार मधुर वाणी से समझा बुझाकर प्रजा से धन लेना चाहिए नगर की रक्षा के के लिए चार दीवारी बनवानी है, है, सेवकों का भरण पोषण करना है। युद्ध भय को टालना है तथा तो सबके योग क्षेम की चिंता करनी है इन सब बातों की आवश्यकता दिखाकर व्यापारियों पर कर लगाना चाहिए जो राजा व्यापारियों के हान इलाक की ओर से लापरवाह होकर उन्हें सताता है वे राज्य को छोड़कर चले जाते हैं जंगलों में रहने लगते हैं इसलिए उनके साथ कठोरता का नहीं कोमलता का बर्ताव करना चाहिए व्यापार करने वालों को सांत्वना दे उनकी रक्षा करें, उन्हें धन की सहायता दे उनकी स्थिति को कायम रखने का प्रयत्न करें, तथा उन्हें आवश्यक वस्तुएं देकर सदा उनका प्रिय कार्य करे व्यापारियों को उनके परिश्रम का फल सदा देता रहना चाहिए क्योंकि वे ही राष्ट्र के वाणिज्य व्यवसाय तथा खेती की उन्नति करते हैं अतः बुद्धिमान राजा सदा उन पर प्रेम रखे सावधानी रखकर उनके साथ दयालुता का बर्ताव करे उन पर हल्का टैक्स लगावे और ऐसा प्रबंध करे जिससे वे कुशलपूर्वक देश में सब जगह विचरण कर सके राजा के लिए इससे बढ़कर हित कर काम दूसरा नहीं है युधिष्ठ ने पूछा दादाजी राजा किसी संकट में न होने पर भी यदि खजाना बढ़ाना चाहे तो उसे किस तरह का उपाय काम में चाहिए ने कहा धर्म की इच्छा रखने वाले राजा को देश और काल की परिस्थिति का ध्यान रखते हुए अपनी बुद्धि और बल के के अनुसार प्रजा हित साधन में संलग्न रहना और सदा उसका पालन करते रहना चाहिए जिसमें प्रजा की और अपनी भी भलाई जान पड़े उसी कार्य का सारे राष्ट्र में प्रचार करें जैसे भौरा धीरे धीरे फूल का रख लेता है उसके वृक्ष को काटता नहीं जैसे मनुष्य बछड़े को कष्ट न देकर धीरे धीरे गाय का दूध दूहता है उसके थनों को कुचल नहीं डालता तथा जैसे जोग धीरे धीरे ही शरीर का रक्त चूसती है उसी प्रकार राजा भी कोमलता के साथ ही राष्ट्र से कर वसूल करे जैसे बाघिन अपने बच्चे को दांत से पकड़कर इधर उधर ले जाती है परंतु उसे पीड़ा नहीं पहुंचने देती इसी तरह कोमल उपायों से ही राजा अपने राष्ट्र का दोहन करे धीरे धीरे धन संचित करे उचित समय पर योग्य कार्य के लिए प्रजा को समझा बुझाकर ही विशेष कर वसूल करना चाहिए कुछ समय में और अनुचित कार्य के लिए नहीं शराब खाना खोलने वाले वेश्याएं, कुटनिया वेश्याओं के दलाल जीवरी तथा ऐसे ही बुरे पैसे करने वाले और भी जितने लोग हों वे समूचे राष्ट्र को रसातल में भेजने वाले होते हैं उन सबको दंड देकर दबाए रखना चाहिए अन्यथा राजा में राज्य अन्यथा राज्य में रहकर वे भले लोगों को तबाह करते रहते हैं मनुजी ने पहले ही से समस्त प्राणियों के लिए एक नियत नियम बना दिया है कि आपत्तिकाल को छोड़कर बाकी समय में कोई किसी से कुछ भी न मांगे यदि ऐसी व्यवस्था न होती तो सब लोग भीख मांगकर ही निर्वाह कर दे कोई भी काम में मन न लगाता ऐसी दशा में सारा संसार नष्ट हो जाता राजा ही सबको नियम के भीतर रखने में समर्थ होता है जो राजा प्रजा को मर्यादा के भीतर नहीं रखता उसे प्रजा वर्ग के पाप का चौथाई भाग खुद भोगना पड़ता है यदि सबको मर्यादा के भीतर रखे तो वह प्रजा के चतुर्थांश पुण्य का भागी होता है इसलिए राजा को उचित है कि वह सब पापियों को दंड देकर उन्हें सदा नियंत्रण में रखे ऊपर बताए हुए मंत्रालय तथा तो विदेश आदि स्थानों पर रोक लगा देनी चाहिए क्योंकि इनके कारण मनुष्य में आसक्ति बढ़ती है आसक्ति के वशीभूत हुआ मनुष्य मांस खाता पीता और अपहरण करता है संग्रह नहीं है वे यदि विपत्ति की समय ही याचना करे तो उन्हें धर्म समझ कर और दया करके ही देनी चाहिए किसी भय या दबाव में पड़ नहीं तुम्हारे राज्य में भिकमंगे और लुटेरे न हो क्योंकि वे सिर्फ प्रजा के धन का अपहरण करते हैं उसकी उन्नति नहीं करते जो जीवों पर अनुग्रह करते और प्रजा के में सहायक होते हैं ऐसे ही लोगों की संख्या राज्य में बढ़नी चाहिए प्राणियों का नाश करने वाले लोगों को राज्य में नहीं रहने देना चाहिए जो अधिकारी मुनासिब से ज्यादा लगान वसूल करते हों उन्हें दंड देना चाहिए तथा वे कितना कर लेते हैं इसकी जांच के लिए निरीक्षक नियुक्त करना चाहिए खेती गोरक्षा वाणिज्य तथा इस तरह के अन्य व्यवसायों में अधिक आदमियों को लगाना चाहिए उक्त व्यवसाय करने वाले लोगों को हर तरह से संकट से बचाना चाहिए राजा को उचित है कि वह देश के धनी व्यक्तियों को दावत देकर बुलावे और उनका यथोचित सम्मान करके कहे आप लोग मेरे सहायक होकर प्रजा पर कृपा दृष्टि रखें। धनी लोग राष्ट्र के एक प्रधान अंग तथा संपूर्ण प्राणियों के आधार होते हैं विद्वान सूर्य धनी धर्मनिष्ठ स्वामी तपस्वी सत्यवादी तथा बुद्धिमान मनुष्य ही प्रजा की रक्षा करते हैं इसे युदिष तुम सब प्राणियों से प्रेम रखो और सत्य सरलता क्षमा तथा दया आदि सद धर्मों का पालन करो ऐसा करने से तुम्हें दंड धारण की क्षमता खजाना मित्र तथा राज्य की भी प्राप्ति होगी